संक्षिप्त महाभारत वन पर्व भीमसेन के साथ से यक्ष और राक्षसों का वध तथा कुबेर के द्वारा शांति स्थापन एक दिन भीमसेन उस पर्वत पर आनंद से एकांत में बैठे थे उस समय द्रौपदी ने उनसे कहा महाबाहो यदि समस्त राक्षस आपके बाहुबल से पीड़ित होकर इस पर्वत को छोड़कर भाग जाएं तो कैसा रहे फिर तो आपके श्रहृदों को इस पर्वत का विचित्र पुष्पावली मंडित मंगल में शिखर सब प्रकार के भय और मोह से रहित दिखाई देगा भीमसेन मेरे मन में बहुत से बहुत दिनों से यह बात आ रही है द्रौपदी की बात सुनकर भीमसेन ने सुवर्ण की पीठ वाला धनुष तलवार और तरकस उठा लिए और वे हाथ में गदा लेकर बेखटके गंध मादन पर आगे बढ़ने लगे यह देखकर द्रौपदी का उल्लास उत्तरोत्तर बढ़ने लगा पवन पुत्र भीमसेन पर ग्लानि भय कायरता और मसरता का प्रभाव तो किसी समय भी नहीं होता था उस पर्वत की चोटी पर जाकर वे वहाँ से कुबेर के महल को देखने लगे वह स्वर्ण और स्फटिक के भवनों से सुशोभित था उसके चारों ओर सोने का परकोटा बना हुआ था उसमें सब प्रकार के रत्न जगमगा रहे थे और तरह तरह के उद्यान उसकी शोभा बढ़ा रहे थे इस प्रकार राक्षस राज कुबेर के रत्नझटित और पुष्माला मंडित प्रासाद को देखकर उन्होंने अपने शत्रुओं के रोंगटे खड़े कर देने वाला शंख बजाया तथा अपने धनुष की प्रत्यंचा और तालियों का भीषण शब्द करके सब जीवों को मोहित कर दिया उस शब्द से यक्ष राक्षस और गंधर्वों के रोंगटे खड़े हो गए और न वे गदा परिघ तलवार और वे गदा परिघ तलवार त्रिशूल शक्ति और फर्शा लेकर भीमसेन की ओर दौड़े फिर तो उनके साथ भीमसेन का युद्ध होने लगा भीमसेन ने अपने प्रबल वेग वाले भाले से उनको उनके चलाए हुए त्रिशूल शक्ति और पर फर से आदि सभी शस्त्रों को काट डाला उनके हाथों से छूटे हुए आयुधों से कटे हुए यक्ष और राक्षसों के शरीर और सिर सब ओर दिखाई देने लगे इस प्रकार अंग भंग होने से यक्ष लोग भीमसेन से बहुत डर गए उनके हाथ से सारे अस्त्र शस्त्र गिर गए और वे भयंकर चितकार करने लगे अंत में प्रचंड धनुर्धर भीमसेन से डरकर वे अपने गदा त्रिशूल तलवार शक्ति और फरसे आदि फेंक कर दक्षिण दिशा को भागे उधर कुबेर का मित्र मणिमान नाम का एक राक्षस रहता था उसने यक्ष राक्षसों को भागते देखकर कर मुस्कुरा कर कहा अरे तुम अनेकों को अकेले आदमी ने परास्त कर दिया अब तुम कुबेर के पास जाकर क्या कहोगे उन सबसे ऐसा कहकर वह राक्षस शक्ति त्रिशूल और गदा लेकर भीमसेन पर टूट पड़ा भीमसेन ने भीम मदश्रावी हाथी के समान उसे अपनी ओर आते देखकर अपने वस्त्रदंत नामक तीन बाणों से उसकी पसलियों पर प्रहार किया इससे मणिमाल अत्यंत क्रोध में भर गया और उसने अपनी भारी गदा उठाकर भीमसेन के ऊपर छोड़ी परंतु भीमसेन गदा युद्ध की चालों में खूब दक्ष थे अतः उन्होंने उसके उस प्रहार को व्यर्थ कर दिया इसी समय उस राक्षस ने सोने की मूठ वाली एक फौलाद की शक्ति छोड़ी वह भीषण शक्ति भीमसेन के दाहिने हाथ को घायल करके अग्नि की लपटे निकलती निकालती हुई पृथ्वी पर गिर गई उस शक्ति के लगने से अतुलित पराक्रमी भीमसेन की आंखें क्रोध से घूमने लगी और उन्होंने अपने सुवर्ण के पत्र से मढ़ी हुई गदा उठा ली वे आकाश में उछलकर उस गदा को घुमाते हुए उसकी ओर दौड़े और संग्राम भूमि में भयंकर गर्जना करते हुए उसे मणिमान के ऊपर फेंका वह गदा वायु के समान बड़े वेग से उस राक्षस का संघार करके पृथ्वी पर गिर गई मणिमान को मर पृथ्वी पर गिरते देख जो राक्षस मरने से बचे थे वे भयंकर आत्मनात करते पूर्व की ओर भाग गए इस समय पर्वत की गुफाओं को अनेक प्रकार के शब्दों से गूंज से देखकर अजातशत्रु युधिष्ठिर नकुल सहदेव धौम्य द्रौपदी ब्राह्मण और सब श्रहेदगण भीमसेन को न देखकर उदास हो गए फिर द्रौपदी को आष्टिशय मुनि को सौंपकर वे सब वीर अस्त्र शस्त्र लेकर एक साथ पर्वत पर चढ़ने लगे पहाड़ की चोटी पर पहुँचकर उन्होंने इधर उधर दृष्टि डाली तो देखा कि एक और भीमसेन खड़े हैं और वहीं उनके मारे हुए अनेकों विशाल काय राक्षस पृथ्वी पर पड़े हैं भीमसेन को देखकर सब भाई उनसे गले मिले और फिर वही बैठ गए महाराज युधिष्ठिर ने कुबेर के महल और मरे हुए राक्षसों की ओर देखकर भीमसेन से कहा भैया भी भीम तुमने यह पाप साहस या मोहवश ही किया है तुम मुनियों का सा जीवन व्यतीत कर रहे हो इस प्रकार व्यर्थ हत्या करना तुम्हें शोभा नहीं देता देखो यदि दे तुम मेरी प्रसन्नता करना चाहते हो तो फिर कभी ऐसा न करना इधर भीमसेन के आक्रमण से बचे हुए कुछ राक्षस बड़ी तेजी से दौड़कर कुबेर के पास आए और चीख चीख कर उनसे कहने लगे यकराज आज संग्रामभू में एक अकेले मनुष्य ने क्रोधवश नाम के राक्षसों को मार डाला है वे सब उनकी मार से निस्तत्व और प्राणहीन हुए पड़े हैं हम जैसे तैसे उसके हाथ से बचकर आपके पास आए हैं आपका सखा मणिमान भी मारा जा चुका है यह सब कान एक मनुष्य ने ही कर डाला है अब जो करना चाहे वह कीजिए यह समाचार पाकर समस्त यक्ष और राक्षसों के स्वामी कुबेर जी बड़े ही कुपित हुए उनकी आंखें लाल हो गई और वे बोले यह सब कैसे हुआ फिर यह दूसरा अपराध भी भीमसेन का ही सुनकर उन्हें बड़ा क्रोध हुआ और उन्होंने आज्ञा दी कि हमारा पर्वत शिखर के समान ऊँचा रथ सजा लाओ रथ तैयार हो रथ तैयार हो जाने पर राजराजेश्वर महाराज कुबेर उस पर चढ़कर चले जब वे गंधमादन पहुँचे तो यक्ष राक्षसों से घिरे हुए प्रिय दर्शन कुबेर जी को देखकर पांडवों को रोमांच हो आया तथा महाराज पांडु के धनुष माणधारी महारथी पुत्रों को देखकर कर कुबेर जी भी बड़े प्रसन्न हुए वे उनसे देवताओं का एक कार्य कराना चाहते थे इसलिए उन्हें देखकर वे हृदय में संतुष्ट ही हुए कुबेर जी के जो सेवक पीछे रह गए थे वे पक्षियों के समान सीधे ही उस पर्वत पर पहुंच गए तथा तो यक्षराज राज को पांडवों पर प्रसन्न देखकर उनका मन मुटाव भी दूर हो गया धर्म के रहस्य को जानने वाले युधिष्ठिर नकुल और सहदेव ने कुबेर को प्रणाम किया और अपने को उनका अपराधी सामाना अतः वे सब यक्षराज को घेर हाथ जोड़कर खड़े हो गए इस समय भीमसेन के हाथ में पास खड्ग और धनुष शोभित थे और वे कुबेर की ओर देख रहे थे उन्हें देखकर कर नरवाहन कुबेर जी ने धर्मराज जी से कहा पार्थ आप समस्त प्राणियों का हित करने में तत्पर रहते हैं यह आज सब जीव जानते हैं इसलिए आप भाइयों के सहित बेखटके इस पर्वत पर रहिए देखिए भीमसेन के ऊपर आप क्रोध न करें क्योंकि राक्षस तो अपने काल से ही मरे हैं आपका भाई तो उसमें निमित्त मात्र है राजन एक बार कुशस्थली नाम के स्थान में देवताओं की एक मंत्रणा हुई थी उसमें मुझे भी बुलाया गया था तब मैं तरह तरह के अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित अत्यंत भयंकर तीन सौ महापद्म यक्षों के साथ वहाँ गया था मार्ग में मुझे मुनिवर अगस्त्य जी मिले वे अमुना जी के तट पर बड़ी कठोर तपस्या कर रहे थे उस समय मेरा मित्र राक्षस राज भी मेरे साथ ही था उसने मूर्खता अज्ञान गर्व और मोह के अधीन होकर ऊपर से उन महर्षियों के ऊपर थूक दिया तब मुनिवर ने कोप करके मुझसे कहा कुबेर देखो तुम्हारे इस सखा ने मुझे कुछ न समझकर मेरा तिरस्कार किया है इसलिए यह अपनी सेना के सहित केवल एक ही मनुष्य के हाथ से मारा जाएगा तुम्हें भी अपने इन सेनानियों के कारण दुखी होना पड़ेगा और फिर उस मनुष्य का दर्शन करने पर ही तुम्हारा वह दुख दूर होगा इस प्रकार महर्षियों से श्रेष्ठ अगस्त जी ने मुझे यह श्राप दिया था उस श्राप से आज आपके भाई ने मुझे मुक्त किया है राजन लौकिक व्यवहार में धैर्य कुशलता देश काल और पराक्रम इन पांच साधनों की बड़ी आवश्यकता है सत्ययुग में लोग धैर्यवान अपने अपने कर्म में कुशल और पराक्रमी होते थे जो क्षत्रिय धैर्यवान देश काल का ज्ञान रखने वाला और सब प्रकार की धर्म विधियों में निपुण होता है वह बहुत समय तक पृथ्वी का शासन करता है जो पुरुष समस्त कर्मों में इस प्रकार बर्तता है वह संसार में यश प्राप्त करता है और मरने पर सदगति पाता है किंतु जो क्रोध के आवेश में अपने पतन पर दृष्टि नहीं डालता और जिसके मन बुद्धि पाप में ही रज जाते हैं वह तो केवल पाप का ही अनुसरण करता है तथा कर्मों का विभाग न जानने के कारण वह इस लोक और परलोक में नाश को ही प्राप्त होता है यह भीमसेन भी धर्म की धर्म को नहीं जानता गर्वीला है इसकी बुद्धि बालकों के समान है सहन करना तो यह जानता ही नहीं और इसे किसी प्रकार का भय भी नहीं है इसलिए आप फिर राजा श्री आर्षिषेण के आश्रम में जाकर इसे समझाइए यह कृष्ण पक्ष आप उसी आश्रम में व्यतीत कीजिए मेरी आज्ञा से अलकापुरी में रहने वाले समस्त यक्ष गंधर्व किन्नर और पर्वतवासी आपकी देखभाल रखेंगे भीमसेन साहस करके यहाँ आ गया है सो आप समझा कर इसे ऐसा करने से रोक दीजिए इसके छोटा आपका भाई अर्जुन तो व्यवहार विषय में निपुण है और सब प्रकार की धर्म मर्यादा को भी जानता है इसी से लोक में जितनी भी स्वर्गीय विभूतियां हैं वे सब उसे प्राप्त हैं उनके सिवा उसमें दम दान बल बुद्धि लज्जा धैर्य और तेज ये सब गुण भी हैं है। कुबेर के ये वचन सुनकर पांडव बड़े प्रसन्न हुए भीमसेन ने भी शक्ति गदा खड़ग और धनुष को पीठ पर बांध कर उन्हें प्रणाम किया शरणागत पत्सल कुबेर जी ने भीमसेन से कहा तुम शत्रुओं का मान भंग करने वाले और स्वेदों को सुख की वृद्धि करने वाले हो फिर धर्मराज से बोले अब अर्जुन अस्त्र विद्या में निपुण हो गया है देवराज इंद्र ने भी उसे घर जाने की आज्ञा दे दी है इसलिए अब वह शीघ्र ही यहाँ आवेगा इस प्रकार उत्तम कर्म करने वाले धर्मराज धिष्ठिर को उपदेश कर वे अपने स्थान को चले गए भीमसेन के हाथ से जो राक्षस मारे गए थे उनके शव कुबेर जी की आज्ञा से पहाड़ के नीचे लुढ़का दिए गए इस प्रकार युद्ध में मारे जाने से उन्हें मतिमान अगस्त जी का जो श्राप था उसका भी अंत हो गया पांडवों ने वह रात बड़े आनंद से कुबेर जी के महलों में बिताई